परमार्थ प्रसंग दो सौ सभी कुछ मन का खेल है मन के ऊपर ही सब निर्भर है मन में ही बंधन है मन में ही मुक्ति जैसी मति वैसी गति उपरयुक्त योगी सब प्रकार के अनुकूल अवस्था में कठोर तपस्या करके भी अपनी अंतर्निहित वासना के वशीभूत होकर विषय सुख और नाम यश के प्रति यदि आकृष्ट हो तो उसका सारा साधन भजन और तपस्या भस्म के समान परिश्रम ही है और दग्ध जीव संसार की असारता को अपने तक में अनुभव करके वीतराग होकर समस्त मन प्राण पूर्वक यदि परमेश्वर का शरणागत हो तो वे उसे इस जन्म मृत्यु रूपी दुख से बचा लेते हैं 210 चाहे सन्यासी हो या गृही अपने अपने मार्ग से सबको प्राणपण पर से परिश्रम करना पड़ेगा जीवन को साधना के अनुरूप बना लेना पड़ेगा धोखा और चालबाजी से वस्तु प्राप्ति नहीं होती इससे स्वयं को भी गड्ढे में गिराना पड़ता है फिर भी मालूम पड़ता है भगवान की कृपा दृष्टि सन्यासियों को अपेक्षा गृही भक्तों पर कुछ विशेष रहती है क्योंकि सन्यासी लोग तो भगवान का नाम लेने के लिए ही सब छोड़ छाड़कर आए हैं वे यदि उन्हें न पुकारें तो वह अवश्य ही महापाप है पर निष्ठावान गृह भक्त लोग कठोर संसार मार्ग में सिर पर विषम भारी बोझ लादे हुए भी उनका स्मरण मनन और उनकी कृपा याचना करते हैं साधु भक्तों में श्रद्धा भक्ति और उनकी सेवा करते हैं एवं धार्मिक धनी लोग दान ध्यान और दरिद्र तथा साधुओं के लिए आतुराश्रम सेवाश्रम धर्मशाला एवं अन्य सत्र आदि की स्थापना इत्यादि नाना पुण्य कर्म दो सौ ग्यारह ईश्वर प्राप्ति सबके भाग्य में इसी जन्म में नहीं होती जो जन्म जन्मांतर से उन्हें पाने के लिए कठोर तपस्या और साधन भजन करते चले आ रहे हैं साधारण सा कुछ कर्म बाकी रहा था वे उस पूर्व जन्म की साधना के प्रभाव से सत्संस्कार और प्रेरणा प्राप्त करके इस जन्म में साधना के अनुकूल अवस्था प्राप्त कर उस बचे हुए कार्य को सहज ही पूरा कर डालते हैं और जन्म मरणहीन परम पद में लीन होते हैं एक सौ बारह कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता नष्ट नहीं होता उसका कुफल या सुफल कभी न कभी प्रतिफलित होगा ही इसीलिए जो भी सत्कर्म हो उन्हें सब तरह से सब अवस्थाओं में करना चाहिए और पूर्वकृत कुकर्म और पाप राशि का ऋण शोध करने के लिए यही मूल धर्म हो जाता है